करुणा निधान की सो प्रिय जाके गात난 की होए हैं ही सो आज ममलो देख बदन पंकज भव मोचन जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जै गूरुदेव ओम्श्री श्रद्गूर देव ओम भगवान की जय कूरी आज हम बता हैंगे प्रेम प्रेम क्या है? कोई भाई से प्रेम करता है कोई माता फिता से प्रेम करता है कोई समाश से प्रेम करता है कोई देश से प्रेम करता है समाज में इसी को प्रेम कहा जाता है इसी को प्रेम कहते हैं लेकिन संत महात्मा लोग प्रेम किसे कहे हैं इसी विषय में बताने का प्रयास करेंगे महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं धरनी धाम धन पुर परिवारु स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारु देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही धरनी मतलब होता है पृथ्वी धाम मतलब होता है घर पुर परिवार के विषय में सोचना मोह का मूल है ना कि परमार्थ तो परमार्थ क्या है तो कहते हैं सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहू मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में प्रीति का नाम ही परमार्थ है इसलिए संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं इनका त्याग करके गुरु महाराज के चरणों में प्रीति का नाम ही प्रेम है और कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भुवन सुहित परिवारा सब कर ममता ताग बटोरी मम पदम नहीं बांध बर डोरी अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे जननी मतलब होता है माता जनक मतलब पिता बंधु सुत परिवार में जो हमारे ममत्व के धागे फैले हुए हैं उन धागों को समेट करके जो रस्सी बना के मेरे चरणों में बांध देता है वह मुझे प्रिय है इसलिए संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं संसार में हमारी जितनी आसक्ति है उन सब का त्याग कर दो और उन सब का उन सब का त्याग करके जो गुरु मां के चरणों में प्रीति करता है वही प्रेम है भगवान बुद्ध भी सांसारिक प्रेम को दुख का कारण बताए हैं एक बार की बात है भगवान बुद्ध जब अपनी साधना से उठे तो एक व्यक्ति उनके सामने आके प्रणामत किया मतलब प्रणाम किया देखे तो उसके चेहरे में झुर्रिया पड़ी हुई थी शरीर में उसके झुर्रिया पड़ी हुई थी जिसका कारण था कि उसका इकलौता लड़का किसी कारण से मर गया था जिसके चलते वह कई दिनों तक ना तो खाना खाया ना पानी पिए और कई दिन खड़े के खड़े रह गए उनकी ऐसी हालत देख करके कुछ लोगों ने उन्हें भगवान बुद्ध के सामने लाए भगवान बुद्ध उनकी सारी बात सुने और कहे कि ये जो प्रेम है यही दुख का कारण है जो हमारी आसक्ति है अत्यधिक लगाव है यही दुख का कारण है उनके पास कुछ लोग खड़े थे उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी कि भगवान बुद्ध प्रेम को दुख का कारण बताते हैं वो लोग जाकर के गांव में बताए कि भगवान बुद्ध ऐसा कह रहे हैं गांव वालों को भी ये बात अच्छी नहीं लगी धीरे-धीरे बात फैलने लगी बात फैलते-फैलते राजा प्रसेनजित के पास तक पहुंच गई जब राजा प्रसेनजित के पास ये बात पहुंची तो राजा प्रसेनजित कहे कि ये बुद्ध क्या कह रहे हैं प्रेम में तो आनंद होता है प्रेम में तो प्रसन्नता होती है ये भगवान ये बुद्ध क्या कह रहे हैं राजा ब्रसेनजीत की जो पत्नी थी वो भगवान बुद्ध की शिष्या थी राजा ब्रसेनजीत अपनी पत्नी के पास गए और कहे कि तुम लोग बुद्ध की जितनी तारीफ करते हो वे उतने बड़े गुरु नहीं हैं हां संत हैं लेकिन तथागत नहीं हैं क्योंकि बुद्ध जो हैं प्रेम को दुख का कारण बताते हैं राजा प्रसेनजीत की पत्नी पंडित जी को बुलाई और कहे कि पंडित जी आप भगवान बुद्ध के पास जाएं और उनके अथार्थ आशय को समझ कर आएं पंडित जी भगवान बुद्ध के पास गए और कहे कि राजा प्रसेनजीत के पास ऐसी बात पहुंची है और राजा प्रसेनजीत ऐसा कह रहे हैं तो भगवान बुद्ध कहे कि हां भाई प्रेम दुख का कारण है इसके लिए उन्होंने दो दृष्टांत दिए पहला कि हाल ही में उनकी हाल ही में एक महिला की मां मर गई उसे अपनी मां से बहुत लगाव था उसे अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रेम था जिसके चलते वह कई दिन तक ना खाई ना पी बल्कि माते माते चिल्लाती रह गई और चिल्लाते चिल्लाते एक दिन मर गई फिर दूसरी दूसरा दृष्टांत दिए कि एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते थे वो प्रेम विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो प्रेम विवाह नहीं कर पाए जिसके चलते वो दोनों आत्महत्या कर लिए भगवान बुद्ध पूछे कि पंडित जी अब आप ही बताइए इन कारणों से जो प्रेम है दुख का कारण है या नहीं पंडित जी समझ गए अपनी बात के लिए क्षमा मांगे और चले आए इस तरह से भगवान बुद्ध भी संसारिक प्रेम को दुख का कारण बताते हैं और बताएं भी बताई भी हैं जगह-जगह पे कई जगह पे संसारिक प्रेम को दुख का कारण बताए हैं भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं कि ये जो रिश्ते नाते हैं ये सब बदले हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि ये जो प्रकृति है यही गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप में पिता हूं बाकी जो रिश्ते नाते हैं ये होते ही रहते हैं ये जो रिश्ते नाते हैं इन रिश्ते नातों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में कभी ना कभी कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है इसीलिए हम इन रिश्ते नातों में जन्म लेते रहते हैं देखिए प्रेम नहीं है ये मोह है अज्ञान है तो प्रेम क्या है तो प्रेम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी बताएं हैं कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंच गए तो वहां माता सीता से मिले उनसे बातचीत हुई तो माता सीता कहे कि प्रभु का हाल कहें माता सीता जब पूछी कि प्रभु का हाल कहें तो हनुमान जी कहे कि प्रभु एक ही वर्ड में अपना सारा हाल कह दिए हैं कहे हैं कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन राहत सदा तोहि पाही जान प्रीति रस इतने माही हे प्रिय हमारे प्रेम का जो तत्व है वह मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है तुम में ही लगा रहता है तुम्हें छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है कहने का मतलब यह जो मन है गुरु महाराज को चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं ना जाए यदि गुरु महाराज को छोड़कर के गुरु महाराज के चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं यह मन जाता है तो मोह है अज्ञान है प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसा जैसे चंद्र चकोर चोंच टूट भुई गिरे चितवत ताही ओर पूर्णिमा के चंद्रमा को जब चकोर देखता है तो टकटकी लगा के देखता ही रहता है कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमा गायब हो जाए इसलिए वो टकटकी लगा के देखता ही रहता है फिर चाहे उसकी गर्दन टूट जाए तो टूट जाए लेकिन वो अपनी गर्दन नहीं फेरता है इसी तरीके से प्रेम एक विरह का नाम है तड़पन का नाम है किसी संत ने कहा है कि हम तड़पते हैं यहां वहां तड़पता यार है एक तीरे इश्क है जो दो दिलों के पार है हम अलग हैं प्रभु अलग हैं विरह बना है तड़पन बना है यही प्रेम है माता संत मीरा माता संत मीराबाई का भी यही कहना है कि एरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने कोई घायल की गति घायल जाने कि जिन घायल होय हम अलग हैं प्रभु अलग है बिरह बना है कि कब हमें भगवान की प्राप्ति हो कब हमें भगवान का दर्शन हो यदि यह बिरह बना है तो यही प्रेम है भागवत में कथानाक आती है कि शिव पहले सो थे पार्वती उनको हिलाए डुलाई और समाधि में बैठा दी लेकिन कभी-कभी शंकर कभी जी बैठे तो अवस्था रहे लेकिन उनका मन जो है मृत्यु लोक की अप्सराओं के साथ विहार करने लगे चिदाकाश में तब पार्वती जी जब ध्यान में देखें तो देखें कि शंकर जी बैठे अवश्य है हैं लेकिन इनका मन तो मृत्यु लोक की अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है तुरंत पार्वती जी उठें तलवार लेकर के मृत्यु लोक की सारी इस अप्सराओं को मार गिराएं इस छोटी सी कथानक में सारी की सारी साधना बता दी है प्रेम ही पार्वती है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वशी प्रकृति से परे एक मात्र परमात्मा है जब हमारी वृत्ति उन्हीं के अर्थों में बरतने लगे यही प्रेम है सद्गुरु ही शंकर है जब हम हृदय में भाव विभोर होकर के प्रेम पूरी हृदय से जब हम हृदय में गुरु मार्ग का स्वरूप पकड़ते हैं तो शुरू-शुरू में गुरु मां का स्वरूप पकड़ में नहीं आता है। यह मन चल, चलायमान रहता है यह मन स्वरूप को भगाता ही रहता है लेकिन प्रेमी साधक का काम है कि जन मन जहां जाए जिस जगह जाए मन को वहां से खींच कर लाओ और जिन माध्यमों से जाए वहां से लेकर के आओ और पुनः मन को प्रेम में लगा दो उसमें नाम में लगा दो स्वरूप में लगा दो इस तरह से मन को स्वरूप में लगाने का नाम नाम में लगाने का नाम ही प्रेम है इस छोटी सी इस छोटी सी कथानक के माध्यम से पूरी की पूरी साधना बता दिए हैं लेकिन भगवान में प्रेम तभी होता है जब कुछ जानने में आ जाता है देखने में जब कुछ आ जाए कहे हैं जाने बिन न होय प्रतीति बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगत दढ़ाई जिम खगपति जल के चिकनाई जब तक कुछ जानने में नहीं आ जाता है देखने में नहीं आ जाता है तब तक विश्वास नहीं होता है और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है और बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता आती ही नहीं जिम खगपति जल का चिकनाई जैसे आप तालाब में देखेंगे कि काई लावला-ला लब भरी है लेकिन हल्की सी हवा चली कि सारी काई एक कोने में सिमट गई इसी तरीके से प्रेम हिलता डुलता रहता है लेकिन जब कुछ जानने में आ जाता है देखने में आ जाता है तो विश्वास हो जाता है जहां विश्वास हुआ तहां प्रेम हुआ तहां पे प्रेम से भक्ति में धड़ता आ जाती है जैसे पूज्य दादा गुरु परमहंस महाराज जी जब अपनी गांव की कुटिया में रह करके भजन कर रहे थे तो उस समय गांव के कुछ भगत लोग आए क्योंकि जब कुटिया में रह के भजन कर रहे थे तो गांव के काफी लोग उनके भगत हो गए थे उनमें से कुछ भगत लोग आए और कहे कि महाराज जी ना हो तो सुबह-सुबह प्रभात फेरी हो जाए जिससे कि गांव के लोगों में भी भक्ति की लहर दौड़ जाए दौड़ जाएगी यह प्रस्ताव पूज्य दादा गुरु जी को दादा गुरु को पसंद आया और उन्होंने कहा हां भाई ठीक कह रहे हो फिर जो उनके कुटिया में सोए रहे सुबह 4:00 बजे उठा दें और सभी लोग कोई ढोल की कोई मजीरा कोई चिमटा लेकर के सीताराम सीताराम सीताराम की धुन निकालते हुए पूरे गांव की पैकर्म करें और अंधेरा रहते ही आ जाएं और आने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाएं सब अपने अपने घर चले जाएं शुरू में तो 15 20 लोग ही थे लेकिन धीरे-धीरे करके काफी लोग इकट्ठे होने लगे लोग तो पहले से ही जाग के हाथ मुंह धो के तैयार रहे कि भाई अब कीर्तन आ रही है कीर्तन मंडली शामिल होना है और सब शामिल हो जाएं यह क्रम करीब 4 महीने चला एक दिन क्या हुआ कि हर दिन की तरह दादा गुरु 2 बजे उठ के अपने ध्यान में बैठ गए भजन में बैठ गए लेकिन 4 बजने से कुछ पहले उनकी झपकी लग गई और जब नींद खुली तो क्या देखते हैं कि उजेला हो गया उनके मन में बड़ी ग्लानी हुई कि बताओ आज तो नियम ही टूट गया प्रभात फेरी ही नहीं हुई किसी से कुछ नहीं बोले आकर अपने आसन में बैठ गए इतने से इतने में कुटिया से कुछ लोग उठे और कहे कि संत जी आज तो आप जगाए ही नहीं कुछ नहीं बोले इतने में गांव से कुछ लोग आ गए कहे कि संत जी आज कीर्तन की बहुत मधुर धुन थी लेकिन पता नहीं आप किस रास्ते से निकल गए हम तो इंतजार ही करते रह गए इतने में दूसरे मोहल्ले से लोग आए तीसरे मोहल्ले से लोग आए चौथे मोहल्ले से लोग आए सब यही बात बोले कहे कि आज तो कीर्तन की बहुत ही मधुर धुन थी हमने स्पष्ट सुना और पता नहीं आप किस रास्ते से निकल गए दूसरा रास्ता भी नहीं है फिर पता नहीं आप किस रास्ते से चले गए तब दादा गुरु समझ गए कि आज भगवान को बड़ा कष्ट हुआ हमारी गलती के कारण आज भगवान स्वयं कीर्तन मंडली बन करके कीर्तन किए की उन्हें मन में बड़ा अफसोस हुआ और कहे कि भाई अब आवाज से कीर्तन बंद और मन में विचार करने लगे कि जब भगवान इतने समर्थ हैं कि कीर्तन मंडली बनाकर कीर्तन कर सकते हैं तो मैं उन परम प्रभु का अवश्य दर्शन करूंगा और फिर जब वो सोचने लगे विचार करने लगे तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए और फिर भावी भोर हो करके अनुराग पूरित हृदय से प्रेम पूरित हृदय से भजन में लग गए फिर वही परम हंस जी परम हंस जी हो गए वही अंशुया के परम हंस जी हुए तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार राम कथा मंदाकिनी नदी है कूटस्त चित सुंदर चित्त ही चितकूट है सनेह प्रेम ही वन है जिसके हृदय में प्रेमा जाता है भगवान उसके हृदय में विहार करने लगते हैं अपना निवन अपना निवास स्थान बना लेते हैं भरत जी जब भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में प्रयागराज पड़ा तो प्रयागराज से उन्होंने मांगा क्या मांगा कि मांगऊं भी ग त्याग निज धर्मू आरत काहे न करे कुकर्मू वचन कहूं निज स्वार्थ हेतु आरत के चित रहे न चेतु छात धर्म का स्वभाव है कि किसी से ना मांगे फिर भी मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे फीक मांगता हूं तो मांगे क्या अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहौ निर्माण जन्म जन्म रति राम पद ए यह वरदान नाम मुझे अर्थ नहीं चाहिए धर्म भी नहीं चाहिए कामनाओं की पूर्ति भी नहीं चाहिए और यहां तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए तो चाहिए क्या तो कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद ए यह वरदान नाम जन्म जन्मांतरों तक मेरा भगवान के चरणों में राम के चरणों में प्रेम बना रहे इसी पे कहे हैं कि नेह निभाहे ही सरे छोड़े सरे नाम तंद दे धंदे शीश दे नेह न दीजिए जान इसीलिए नेह के निर्वाह करने में ही कार्य की सिद्धि है नेह मतलब प्रेम होता है प्रेम की प्रेम का निर्वाह करने में ही कार्य की सिद्धि होती है प्रेम को छोड़ देने में नहीं अब आपको प्रेम के निर्वाह के लिए प्रेम पाने के लिए अगर आपको शीश भी देना पड़े तन भी देना पड़े धन भी देना पड़े यहां तक कि शीश भी देना पड़े तो आप दे दो लेकिन प्रेम को बनाए रखो क्यों क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर क्योंकि बिना प्रेम के आपका कल्याण नहीं होगा बिना प्रेम के आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी देखिए जो प्रेम है यह साधना का परिणाम है कोई साधना नहीं है जो प्रेम के विषय में इतना बताए आप लोगों को यह प्रेम कोई साधना नहीं है यह साधना का परिणाम है जब तप नियम योग निज धर्मा श्रुत संभव ना ना शुभ कर्म ज्ञान दया दम तीरत मज्जन जहां लगे धर्म क हद सुत सज्जन आगम निगम पुराण अनेका कहे सुने कर फल प्रभुए का तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर जाप ताप नियम जो निज धर्मा यानी अपनी क्षमता के अनुसार साधना में लगते हुए आगम निगम पुराण अनेक का कहे सुने कर फल प्रभुए का तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल यह सुंदर कहने का मतलब कि साधन भोजन के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जाता है वह सब का सब जसुचारू रूप से होने लगे तब जाके कहीं भगवान में गुरु महाराज में प्रेम होता है इसलिए प्रेम साधना का परिणाम है पी, पीपल तरु तर ध्यान सुधरें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जब प्रेम की अवस्था आ जाती है तो नियम संयम सब उसी में समाहित हो जाते हैं माता सहजोबाई संत माता सहजोबाई का भी यही कहना है कि प्रेम दीवाने जे भए नियम धर्म गए खोय सहजो नर नारी हसे वा मन आनंद होए जो प्रेम के दीवाने जो प्रेम में दीवाने हो जाते हैं जिनके हृदय में प्रेम आ जाता है नियम संयम सब उसी में समाहित हो जाते हैं उसी में खो जाते हैं और वामन आनंद हो ऐसा साधक सदा आनंदित रहता है आनंद में रहता है जबतप मख समदम व्रत दाना विरत विवेक योग विज्ञान सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि बिन क्यों नहीं पावै छेमा जाप ताप योग वैराग्य साधन भोजन के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जाता है सबका फल है रघुपति पद प्रेमा सबका फल है भगवान के चरणों में गुरु महाराज के चरणों में प्रेम तेहि बिन क्यों नहीं पावै छी मां अगर प्रेम नहीं है आपके हृदय में तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे आज तक जितने भी संत महात्मा लोग भगवान को पाए हैं सभी भाव विभोर हो करके जब अनुराग पूरित हृदय से भजन किए तभी तभी उन संत महात्माओं को भगवान की प्राप्ति हुई है भगवान मिले हैं इसलिए आज तक जितने भी संत महात्मा लोग भगवान को पाए हैं प्रेम पूरित हृदय से भजन चिंतन करके ही भगवान को पाए हैं एक बार पृथ्वी गाय का रूप बनाकर एक बार पृथ्वी निसाचरों के आतंक से बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर के वह गाय का रूप बनाई रूप बना करके देवताओं और मुनियों के पास गए तो देवता और मुनि लोग कहे कि भाई हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं हम तो खुद ही निशाचरों के डर से छिपते रहते हैं हम तो खुद ही निशाचरों निशाचरों से बहुत परेशान हैं बहुत दुखी हैं और उनके डर के मारे यहां वहां छिपते रहते हैं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं सब लोग विचार किए और कहे भाई चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं तो सुर नर मुनि गंधर्व मिलके सर्वा बेगे बिर, बिरंच के धामा सुर नर मुनि देवता पृथ्वी सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरो कोनो न बसाई उन लोगों को आते एक साथ उन लोगों को आते देखा तो ब्रह्मा जी जान गए कि, कि किस लिए आ रहे हैं मन में विचार किए कि भाई निसाचरों से तो निसाचरों पे तो मेरा भी कोई बस नहीं है कोई जोर नहीं है जब वो जब वो सब लोग आ गए तो कहे कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं निशाचरों पे हमारा कोई जोर नहीं है कोई बस नहीं है लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही पृथ्वी से कि जाकर तए दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी है तुम्हारा हमारा सबका वही एक सहायक है और वही एक है जो हम सबकी सहायता कर सकते हैं लेकिन अब उन प्रभु को खोजा कहां जाए मिलेंगे कहां तो जहां 50 लोग रहते हैं 50 तरह की मत भी होती है उनकी तो पूर्व बैकुंठ जान कहे को को कह पाए नहीं दिस प्रभु सो बहुत लोगों ने कहा कि भगवान तो चीर सागर में रहते हैं नहीं बहुत लोगों ने कहा कि भगवान पूर्व बैकुंठ बहुत लोगों ने कहा कि भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं बहुतों ने कहा कि नहीं नहीं भगवान चीर सागर में रहते हैं कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं भगवान अयोध्या में रहते हैं तो उनमें से कुछ दो एक कहे कि तुम लोग क्या जानो भगवान तो काशी में रहते हैं इस तरह से अटकलों का बाजार गर्म हो गया तो तेहि समाज गिरजा में रहहु अवसर पाए वचन एक कहहु शंकर जी कहते हैं कि उसी समाज में भी था लेकिन मुझे अवसर मिली नहीं रहा था जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक बात कही बस क्या हरि व्यापक सर्वत समान प्रेम से प्रकट हुए भगवान भगवान समान रूप से सर्वत व्याप्त हैं और वो भगवान जो हैं प्रेम से प्रकट होते हैं मेरी बात सभी को अच्छी लगी और सब लोगों ने मुझे साधु साधु कह कर सराहना की मेरी सराहना की और वे सभी लोग भाव विभोर होकर के प्रेम पूरित हृदय से भगवान की स्तुति करने लगे भगवान जब स्तुति सुने तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहे कि तुम लोग चिंता मत करो मैं अंशों सहित सूर्य कुल में जन्म लूंगा और निशाचरों का अंत करूंगा और फिर चले गए तो कहने का मतलब कि जब प्रेम पूरित हृदय से अनुराग पूरित हृदय से जब भजन करेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी ठीक है हम समझ गए कि प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है लेकिन प्रेम की प्राप्ति कहां से होगी अब प्रश्न यह उठता है कि हमें प्रेम मिले कहां हमें प्रेम मिलेगा कैसे और प्रेम की प्राप्ति हो कैसे तो कहते हैं प्रथमहि विपश्चरणति प्रीति निज निज कर्म निरत सूत्र रीति तेहि कर फलपुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा विप्र मतलब होता है ब्राह्मण ब्राह्मण एक तो साधक की उच्चतम अवस्था का नाम है दूसरा वो जो साधन भोजन करके भगवान को पा जाते हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों को ब्राह्मण कहा जाता है उनके चरणों में प्रीति तो उनके चरणों प्रीति करेंगे तो मिलेगा क्या तो कहते तेहि कर फल पुनि विषय विराग जिसका फल है विषयों से वैराग वैराग मतलब देखी सुनी विषयों वस्तुओं से राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग है जोमय संसार में सकती है उसके त्याग उस उससे उस जो राग है उसका उस जो हमारे संसार में जो शक्ति है उसका उससे राग से जो निवृत्ति होती है वही हमारे वैराग्य है तो देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग ही वैराग्य है तो जब हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी जब हमारे अंदर वैराग्य आएगा संसार से तब मम धर्म उपज अनुरागा तब जा करके कहीं हमें प्रेम की प्राप्ति होगी इस तरह से सद्गुरु से ही हमें प्रेम की प्राप्ति होती है प्रेम की जागृति होती है सद्गुरु वेद सद्गुरु ज्ञान वैराग्य योग के विविध वेद भव भीम रोग के सद्गुरु ही सद्गुरु से ही ज्ञान वैराग्य योग की जागृति होती है जननी जनक सियाराम प्रेम के बीज सकल व्रत धनम नेम के जननी मतलब माता जनक मतलब पिता सद्गुरु ही भगवान के चरणों में प्रेम के लिए माता-पिता के समान है और कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपज प्रेम न हार्ट बिकाय राजा प्रजा जेहि रूचे शीश दे ले जाए जो हम इत्री देश प्रेम की चर्चा कर रहे हैं यह है प्रेम प्रेम न बाड़ी उपज यह जो प्रेम है बगीचे में नहीं उगता है और ना ही यह बाजार में बिकता है कि 150000 रुपए देके खरीद लोगे तो प्रेम मिलेगा कहां तो कहते हैं राजा प्रजा जेहि रूचे शीश दे ले जाए अब आप चाहे राजा हो ये चाहे प्रजा हो चाहे कोई भी हो शीश दे ले जाए शीश दे और ले जाए शीश देने کا मतलब जो हमारी सोच ہے जो हमारी समझ है जो हमारे विचार हैं जो हमारी बुद्धियां जो जो हमारी बुद्धि है ये सब के सब को गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दें और गुरु महाराज जो साधना बताएं उसके अनुसार लगें और गुरु महाराज जो अंदर बार से आदेश देते उस आदेश को समझो और भली प्रकार से साधना में लगो तब जाकर के कहीं हमें प्रेम की प्राप्ति होगी तो प्रेम की जो प्राप्ति है सद्गुरु से ही होती है इस तरह से जो प्रेम की जो प्राप्ति है सद्गुरु से ही होती है और जब हम प्रेम पूरित हृदय से अनुराग पूरित हृदय से भजन में लगते तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी अब हम इसी को दृष्टांत के माध्यम से थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे नारद जी भ्रमणशील महात्मा थे जैसे सभी लोग जानते हैं कि नारद जी भ्रमण ही करते रहते थे पुराणों में अख्यात कहानी है तो नारद जी भ्रमणशील महात्मा थे भ्रमण करते-करते एक बार नारद जी वहां पहुंच गए जहां की एक भगत भाभी भोर होकर के भगवान के भजन में लगा हुआ था बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर के भगवान के भजन में लगा हुआ था जैसे ही उसने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तुरंत वह उठा और गया और नारद जी को विद्वत प्रणाम किया और कहा नारद जी आप तो भ्रमणशील महात्मा हैं आप तो भगवान के यहां भी जाते रहते हैं कभी आप भगवान से हमारे विषय में पूछिएगा कि कभी हमें दर्शन देंगे तो नारद जी कहे भाई हम जरूर पूछेंगे यदि हम तुम जैसे अनुरागियों की बात भक्तों की बात भगवान से नहीं पूछेंगे तो किसकी बात पूछेंगे हम जरूर पूछेंगे और नारद जी चल दिए कुछ आ कुछ दूर गए थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कि एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था वह भी देखा कि नारद जी आ रहे हैं तुरंत उठा और जाके प्रणाम किया और यही बात कहा कि नारद जी आप तो भ्रमणशील महात्मा हैं भगवान के धाम भी जाते हैं कभी आप हमारे विषय में पूछिएगा कि कभी हमें दर्शन देंगे तो नारद का हां भाई हम जरूर पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे और नारद जी चले गए घूमते घूमते नारद जी एक दिन भगवान के यहां पहुंच गए कुछ बातचीत चली फिर बातचीत के दौरान बताए नारद जी कि भगवान आपके दो भगत हैं जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के और एक इमली के पेड़ नीचे बैठ के रात दिन भजन कर रहे हैं और दोनों का एक ही प्रश्न है कि आप भगवान से पूछिए कि हमें कब तक में दर्शन देंगे भगवान कहे नारद जी से कि नारद जी कोई मेरा भजन करे और मैं उसे दर्शन ना दूं ऐसे कैसे हो सकता है मैं उन्हें जरूर दर्शन दूंगा लेकिन जब आप भ्रमण करते-करते जब वहां पहुंचिएगा तो उन लोगों से कहिएगा कि भाई जिस पेड़ के नीचे आप बैठ के भजन कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आप भजन करें हम अवश्य दर्शन देंगे नारद जी भ्रमण करते-करते घूमते-घूमते एक दिन उसी रास्ते से निकल गए तो पहले बरगद जो पेड़ के नीचे जो बैठ के भजन कर रहे थे बरगद के पेड़ वाले के पास ही पहुंच गए तो जैसे ही वो देखा कि नारद जी आ रहे हैं गया उठ के प्रणाम किया और कहा कि भगवान नारद जी आपने भगवान से हमारे विषय में पूछा तो नारद जी कहे कि हां भाई हमने पूछा तो भगत ने पूछा कि भाई भगवान क्या कहे तो नारद जी कहे कि भगवान कहे हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं और आप कर रहे हो उसमें जितने पत्ते हैं आप उतने वर्षों तक तपस्या करो हम अवश्य मिलेंगे तो फिर ऊपर मुंडी किया और देखा अरे बाप रे बाप इतने सारे पत्ते इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी इतने वर्षों तक भजन करना पड़ेगा इससे अच्छा तो घरी ठीक है अपना बोरा बिस्तरया उठाया और घर चला आया फिर नारद जी इमली के पेड़ के पास वाले के पास गए वह भी देखा के प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी नारद जी आपने भगवान से हमारे विषय में पूछा तो नारद जी कहे हां भाई हमने पूछा तो कहे कि भगवान क्या कहे तो नारद जी कहे कि भगवान कहे हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के आप भजन कर रहे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आप भजन करो मैं अवश्य दर्शन दूंगा यह सुनते ही उस भगत के आंखों से आंसू छलक आए और कहा कि नारद जी भगवान अपने श्री मुख से कहे हैं कि मैं दर्शन दूंगा मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है नारद जी अब एक इमली का पेड़ तो क्या दो चार इमली के पेड़ और लग जाएं मुझे कोई चिंता नहीं है कम से कम कम से कम भगवान अपने श्रीमुख से कहे तो हैं कि मैं दर्शन दूंगा मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और फिर वह भाव विभोर हो करके प्रेम पूरित हृदय से भजन में लग गया और शाम होते होते उसे भगवान के दर्शन हो गए तो कहने का मतलब कि जब प्रेम पूरित हृदय से भजन करेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी इसलिए यदि हमें उन जो भगत थे वो जो इमली के पेड़ नीचे जो बैठे हुए जो भगत थे उन्हें क्यों भगवान की प्राप्ति हुई क्योंकि उन्होंने प्रेम पूरित हृदय से जब भगवान का भजन किया तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई इसलिए यदि हमें भगवान को जानना है भगवान को प्राप्त करना है तो हम लोगों को भी भाव विभोर हो करके प्रेम पूरित हृदय से समर्पण के साथ प्रार्थना के साथ भजन में लगना होगा और जहां हम भाव विभोर हो करके प्रेम पूरी थेदय से प्रातना के साथ जहां भजन में लगेंगे, तहां फिर हम लोग को भी भगवान की प्रापति हो जाएगी. इसलिए जब भजन ही करना है तो सचे दिल से करें, प्रेम पूरी थेदय सी करें. ओम स्री शत्गुरोदेव भगवान ये की जये!